धैर्यवान, धैर्यवाह्मचरिया संपन्नो देव चिदान लक्षण मवगम्य अस्व जन्मनी हर्ष शोको धैर्यवान मने ब्रह्मचर आदि सकल साधन से संपन्न है जो यहां पर भी चित्रदा है ये कारण विवेक वैराग्य साधन चुप से संपन्न होना चाहिए विवेक वैराग्यादि ऐसा ना क्या करके ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न हो कह क्यों है? क्योंकि पहले बोल चुके कर वे, प्रारियों तो है है। शास्त्र, तो, शास्त्र में जो धीर शब्द आया है वो धीरत्व तो दृष्टिया खत्म करेंगे तो ब्रह्मचर्या संपन्न संप, संपन सा उचित होता है धीर कौन होगा जो ब्रह्मचर्यादि साधन से संपन्न धैर्य के लिए बुद्धि का सामर्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि कमजोर है उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नाम का चीज नहीं हो सकता के लिए बहुत बड़ा विशाल बुद्धि विशाल मन, विशद मन, होना चाहिए। नहीं थोड़े थोड़े में घबरा जाएगा हड़बड़ा जाएगा नाराज हो जाएगा धैर्यवान पुरुष जितना भी हो रहा है थाल पुदल देखते रहता था और तार बुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा है इसे धीरत्व का मूल आधार कौन है ब्रह्मचारी है कश्चित धीर वित्यमान तथा सब जगह कश्चित धीर शब्द आया तो धीर शब्द अधिकतर सकल उपनिषदों में स्मृतियों में ज्ञान के साधनों में गिना जाता है ज्ञान के साधक को धीर कर दिया गया कि ज्ञान साधना में सबसे प्रमुख साधन इसलिए ब्रह्मचर्य और इसके आधार बुद्धि है बुद्धि के आधार पर विज्ञान आई होगा सम्यक बुद्धिवान बुद्धि वाला पुरुष ही सारथी जो कहा गया है और जिसकी बुद्धि हो होगा, वही तो आगे तक विवेक वगैरह करेगा इसे विवेक का विवेकशालनी बुद्धि होने के लिए एकदम मजबूत बुद्धि होना चाहिए अति समर्थ बुद्धि होनी चाहिए तारस बुद्धि के लिए प्रमच होनी चाहिए इसे साधन चतुष्टय का भी आधारभूत क्या है ब्रह्मचर्य इसे जान बुझ करके ब्रह्मचर्याद सान संपन्न हो कविया देवाम्र कौन सा देव वो हैं हनुमान जी को तो नहीं नहीं चिदानंदाद लक्षण अथवा कव्य चिदा चिदा आनंद सचिदानंद रूप ब्रह्म उस देव को मत अवगम जान करके अत्र जन्म में जन्मे इस शरीर में रहते हुए हर्ष शोक को जहाती हर्ष श्लोक को त्याग करके वो रहने लगता है एतमेव तपेत नैशा चिंता कर्माग्नि संभ्रता पहले हमने श्लोक पढ़ा था एतमेव तपेत नैसा चिंता कर्माग्नि संभ्रता पांचवा श्लोक था हम नवा पढ़ रहे हैं विशेष प्रदर्शन कृता ब्राह्मणवाक्यम अर्थ तपढ़ का है चार चार बाईस पूर्व अकृत पुण्य कृत पहले जो आपने पुण्य नहीं किया वो आपको बड़ा कष्ट देख पहले पुण्य किया होता तो अच्छा होता और पहले किया हुआ पाप पाप भी मैंने पहले बड़ा कर दिए शास्त्र घुस नहीं रहा है पहले इतना मौका मिला पुण्य नहीं किया इसलिए भी शास्त्र दिमाग में घुस नहीं रहा है पहले अकृत पुण्य को लेकर के चिंता होता है और कृत पाप के चिंता होता है और वर्तमान में पुण्य करना चाहते हैं प्रवृत्ति नहीं हो रही है उसकी चिंता है पाप नहीं करना चाहते पाप होती है तो उसकी चिंता पूर्व का अकृत पुण्य चिंता, चिंता का कारण है और वर्तमान का कर्तव्य पुण्य का न होना अकर्तव्य पापों का होना भी चिंता का कारण होता है तत्विदापुर नवती ऐसी जो चीजें भी तत्वता के प्रति ताप का कारण नहीं होता ये तो कृतम कृतम व पुण्य पापों व तथा तापक नही तरह हमें करने से तात्पर्य है कृत हो या अकृत हो पुण्य और पाप कोई भी चीज हो उस प्रकार का तापक कभी नहीं होता किसके लिए तत्वज्ञानी के लिए तथा तापो नाम चित्त विकार उसका और विस्तार समझा रहे हैं ताप किसको कहते हैं चित्त का ही एक विकार का नाम है पुण्य कृत सत्य हर्ष क्षण विकार पुण्य कर रहा है तो हर्ष रूपा विकार उसे हो जाता है और पुण्य नहीं किया तो रूपा विकार उत्पन्न हो विषादर्ष होगा ठीक विपरीत हर्षम उत्पादी हुआ हाथ से तो आप बड़ा प्रसन्न रहेगा हमसे कोई पाप रहे बहुत अच्छा दिन चला गया अब पापाप हो जाए तो आपको तो विषाद हो न कदाचित के लिए तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार का जो विकार का हेतु है वो नहीं होता है न कदाचित क्यों अविक्रमान तत्वता का अपना स्वरूप क्या है अविक्रह्मण अवस्थित है अविक्रिय ब्रह्मरूपत्व ज्ञान आमता का ज्ञान उसके अंदर है, है। प्रमाण दे दिया श्वेता इतना ही है कि आप जैसे प्रमाण इन बातों के लिए किन बातों के लिए अन्य निवृत्ति होता है मोसी प्राप्ति होती है इस बस इतनी प्राप्ति कैसा प्रमाण है आपके पास इत्याह नहीं नहीं बहुत सारे हैं कितने आपको इत्यादि श्रुतियो बी सहानिष इत्यादि श्रुतो बहव्य इत्यादि बहुत सारी श्रुतिया हैं पुराणों के साथ स्मृतियों के साथ तो भाई गिन ही नहीं सकते इतनी श्लोक मिल जाएंगे आपको इस विषय में हर एक पुराण में कम से कुछ नहीं तो सौ डेढ़ सौ तो मिली निकले ही जाएगा इस तरह के श्लोक विद्यंत सर्वसंशिया इस तरह के जो श्लोक होते हैं आप पुराणों में महाभारत तो जहां जहां ज्ञान के संवाद मिला वहां तो ऐसे श्लोक मिलेंगे और एक बार थोड़ी बार महाभारत को ही कुरा इस हर पुराण में ऋषियों के संवाद में ज्ञान का संवाद मिलता है और ज्ञान के प्रकरणों में सारी चीज मिलेगी चाहे भागवत देखो चाहे कोई पुराण उठा और चित्र भी स्मृतिकार है हर स्मृति में केवल कर्मकांड की चर्चा हुई मनुस्मृति हो भी ज्ञान की चर्चा करता है संन्यास हर चीज चर्चा करते हैं मनुष्य श्लोक भी देंगे बारहवें अध्याय को रही ज्ञान की चर्चा है स्मृतियों के साथ पुराणों के साथ स्मृतियों की मिला गिना कर मिलाकर गिनोगे तो बहुत सारे हैं संख्या नहीं सारे व्यापार करते जाएंगे तो वही लंबा चौड़ा पुस्तक बन जाएगा ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लोगों ने बनाया है के इस तरह जो संग्रह कर लिया नित्य पाठ करने पारे पारे से से दस बार इस कर के लिए अपने चर्चा लिया जो मतलब कर्मनाशक का कथन हुआ है उनका संग्रह कर लिया एक पुस्तक अद्वैत रत्न मेरे पास अद्वैत तो पास पढ़ते जाओ तो बस यही सारे पुस्तक है एक और श्रुतिरत्न माला से सोमवार को इसका पाठ करना मंगलवार को इसका पाठ करना सप्ताह के हिसाब से कर दिया पूरे प्रतिदिन वेदांत के चिंतन के लिए तो इसलिए कहते हैं कि इस तरह से अन्य अनेकों श्रुतियां हैं पुराण और स्मृतियों के सहित ब्रह्म ज्ञानी अनदी अघोषण ब्रह्म ब्रह्मज्ञान होने पर अनर्थ का नाश होगा आनंद की प्राप्ति होगी इस प्रकार से घोषित करता हुआ पुराण स्मृतियों के सहित तो बहुत सारी श्रुतियां थोड़ा गिना रहे शरीर रहते किसी जन्म में भी आपने जान लिया तो आपका जीवन सफल हो गया समझो नच्छेदेदित और ये उस तत्व का जानकर अनुभव नहीं कर पाएंगे समाधि तो विनाश विनाश को प्राप्त होगा ये यथेतरे विदास्त भरे वाप्य श्वेत यह इस ब्रह्म तत्व को जानते हैं अमृता भवंती वे तो अमर हो जाते हैं अर्थात तो वे मुक्त हो जाते हैं असई तरह और ये दूसरे लोग जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हैं दुखम में वाप्यंति दुख को मेहर सदा सदा के लिए डूब जाते हैं निचाए तृत्यु मुखाचते वे लोग स्मृत के मुख से निकल करके मुक्त हो जाते हैं इत्यादत स्मृति सर्वभूतानि चात्मनि चात्मन संपश्य जीव स्वाराज्यमिगछति बारहवें अध्यायी इक्यानवे श्लोक नाइन्टी वन वन सर्वूतस्तम आत्मा सकल भूतों में से तो अपने आत्मा को और सर्व भूत आत्मा सकल भूतों में अपनी आत्मा पहले क्या मान रहा है सकल भूतों में ईश्वर को देखता है वेदांत अनेक स्तर है वेदांत का अनुभूति के लिए अनेक स्तर होता है ये एक स्तर है आप सकल भूतों में आत्मा को मान रहे हाँ सकल भूतों में आत्मा है पत्थर में भी आत्मा है सभी में आत्मा है कणकण में है फिर उसे अगला स्टेज कण कण में आत्मा है इतना ही किस दृष्टि का आदर है दृष्टि दृष्टिया चित्र दृष्टिया चित्र हर चित्र में क्या है पट आधारभता पट हर चित्र लगने बिना आधारभूत का पट के चित्र होता है क्या नहीं होता चित्र दृष्टिया क्या कहा जाता है कि सभी चित्रों में कपड़ा है पट है और पट दृष्टि क्या कहोगे फिर सारे चित्र पट में है तो कहना पड़ेगा सभी चित्र कहा बनाया आपने कपड़े बनाए हैं? हैं? ये सारे भूत आत्मा में आप चिंतन का पूजा का विषय जिसका उसे कहते हैं आत्मया जी सोम करने वाले का नाम सोमया जी आत्मा का चिंतन श्रवण करने वाले का नाम आत्मया जी वही स्वराज्य मृत्ये और स्वरूप उत्तर राज्य को ही वो प्राप्त कर ले है सब प्रकाशात्मक आत्मा को ही प्राप्त कर लेता है क्षेत्र आत्मविज्ञान विशुद्धि परमा मता मनुस्मृति बारहवें अध्याय बारहवा श्लोक है गलती से छे गीता छह उनतीस करके गीता में श्लोक है नहीं मनुस्मृति का है बारह बारह क्षेत्रज्ञ आत्मविज्ञान या क्षेत्रज्ञ ही वह आत्मा है ऐसे जान लेने पर परमा विशुद्धि मता अपने अंतरण की परम शुद्धि हो गई है अर्थ मुक्ति तो की प्राप्ति हो जाती है ऐसे समझना चाहिए इस प्रकार से मनुस्मृति कारण भी कहा है इत्यादि पुराण स्मृति वचन ही सह प्रमाण्यता इस प्रकार से को पुराण और स्मृति वचनों के सहित तो श्रुति वचनों को समझनी चाहिए उदारता श्रुति स्मृति पुराण वाक्या तात्पर्य उदाहमति पुराण वाक्य सकल के तात्पर्य अंत में कह दिया तात्पर्य क्या है गम की ज्ञान होने पर अनर्थ का निवृत्ति होता है आनंद की प्राप्ति होती है ब्रह्मानंदी आनंद पद से ब्रह्मपदे विशेषण आद आप ब्रह्मानंद कह रहे हो क्यों अप्रह्मानंद भी कोई है क्या नहीं ब्रह्म विशेषण क्यों अनेक अने प्रकार का आनंद होगा ब्रह्मानंद है रामानंद है कृष्णानंद है शिवानंद है लेकिन आनंद की बात अनेक आनंद होगा ना तभी तो ब्रह्म विशेषण क्यों ब्रह्मान विशेषण आनंद अस्थितम्य थे सकिविद की दृश्य से आनंद यदि है तो कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे होते हैं इत्याकांक्षाया ऐसे आकांक्षा अनु तथ्य दर्शन प्रकार के प्रति मानते हैं उनमें से एक का नाम ब्रह्मानंद है और उस ब्रह्मानंद को भी तीन भाग बांट करके समझाएंगे बिल्कुल पांच आनंद हो जाएगा उसी को दिखाते हुए ब्रह्मांड विवेचन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं आनंद स्त्रिविधो ब्रह्मा नंदो विद्या सुगंध था विषयानंद इत्यादि आनंद तीन प्रकार का है एक का नाम है, दूसरा विद्यानंद और तीसरा विषयानंद इति आदो इनमें से भी सबसे पहले इति अलग कर दो आनंद इस प्रकार तीन प्रकार का आनंद हो गया आदव मैंने सबसे पहले ब्रह्मानंद का हम विवेचन करने जा रहे हैं और ब्रह्म को इससे जाएंगे हम तीन भाग कर अद्वैतानंद है ना आत्मानंद आत्मा योगानी नाम ब्रह्मानंदो विद्यानंद विषयानंदन प्रकार आनंद सूत्रव्यत्र इतर आनंद ब्रह्मानंद मूलत्व लेकिन उन्द् उन आनंदों का भी मूल कौण है ब्रह्मनंदी है नहीं तो विषया विद्यानंद विषयानंद नहीं विद्या विद्या अहंकार हो जाएगा विषय अहंकार हो जाएगा विद्या आनंद और विषय आनंद नहीं मिलेगी ब्रह्मानंद में रहोगी तो विद्या का भी आनंद है विषय का भी आनंद ही होगा मिथ्या विषय क्या दिक्कत है मौज करो अब ये आपको मालूम है आपका स्वर मिथ्या दृश्य दिखाई दे रहा है आपको परेशानी क्या है आप उसे देखते रह जाओगे जैसे आपको अपने मनोराज्य से कोई परेशानी नहीं होती इसे सबसे बड़ा बाधक माना गया ज्ञान में मनोराज्य को क्या बैठे बैठे कल्पना करते बैठे रहते हैं कई घंटे में बीत रहा है पता नहीं क्या क्या कल्पना करते जा रहा है जैसा एक के बड़ा बैठा है, है? बड़ा प्रवचन दे रहा है अगर बैठ गया अपना सोचना कि हमारे भी ऐसा कब होगा <laughs> <है? laughs> अपनी भी स्टेज कल्पना करेगा वो आलंदी में ऐसे जगह में इस जमीन पे इतना लंबा जोड़ा स्टेज डालेंगे हम वहां पर ऐसे ऐसे बैठेंगे ऐसा स्टेज का डिजाइन बनाएंगे बस बैठे बैठे तो सारे डिजाइन कल्पना सब कई घंटों बीच जाता है लगा हुआ है बहुत सारे महात्मा का यही हाल है तो इसीलिए जो कल्पना जी भी है वो भी विषय है लेकिन उस विषय का भी आनंद लेना है व्यवहार में जो हो रहा है सुख दुख का भी भी विषय इसका भी आनंद लेना है ब्रह्मानंद में जो व्यक्ति उसी का आनंद मिल सकता है नहीं तो विषय दुख मिलेगा विद्या का भी यदि आनंद पाना है तो पहले में ब्रह्मानंदुकना पड़ेगा विद्या का मिलेगा तो विद्या का अहंकार तो हो जाएगा जैसे कोई विद्वान नहीं इसे ब्रह्मानंद के बिना विद्या आनंद भी नहीं हो सकती ब्रह्मानंद के बिना विषयानंद भी नहीं हो सकता विद्यानंद और विश्वनंद दोनों का मूल क्या है ब्रह्मानंद इसीलिए सबसे पहले हम उस ब्रह्मां की चर्चा करेंगे तत्र उत्तर आनंद उत्तर आनंद में विद्यानंद विशानंद्रंदमूल आदो अध्याय तीन अध्यायों के द्वारा अध्याभ्य प्रदर्शते तत्श्रुतिपरियालोचनायानंद्रहगम्यल से तैत्रीश्रुति की विचार करते हुए ब्रह्मनंद करना प्राए भृगुव्य अर्थ संक्षेपेण दर्शे थी भृगुवल संक्षेप दिखाती भगुत्र पिता श्रुआ वरुणा ब्रह्म लक्षण अन्न प्राण मनोबु त्यक्त आनंद विज्य भृगु पुत्र का नाम क्या था भृगु पिता का नाम वरुण उस पिता वरुण से पुत्र भृगु ने क्या किया ब्रह्म लक्षण श्रुता ब्रह्म लक्षण सुना तो वायुमानी भूता सामान्य प्रश्न लक्षण सुन गया फिर वो अन्न में सब घटाया तपो तपसा विजिज्ञासव तद विजिज्ञासव तद ब्रह्म ऐसे बार बार कहा उन्होंने बार बार ये बात कहा तब बार बार चिंतन करता था पहले उसने शरीर में घटाया तो अन्ना भवंति भूतानी है ना ये उसको भ्रम गया फिर प्राणादी भूतानी में कोश प्राण में कोश विज्ञान में कोश मनोमय कोष पर विज्ञान में कोश, मे कोश सा को काट दिया अन्न प्राण मन बुद्धि मनोबुद्धि त्यक्वा कोश जब ग्रहण किया उसमें भी क्या किया उसका जो पंचम अवय के समान अवय माना गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उसमें स्थापित हुआ तब तो उसने अनुभव किया यह आनंद रूप है ब्रह्म आनंदम विजिजीवान विशेष रूपेण ज्ञातवान का पितु ब्रह्मा ये तो थे, थे, ये वाक्य था, सारे भूतों की उत्पत्ति होती है जिसके द्वारा सब जिंदे रहते हैं और अंत जिसमें सारी चीजें लय हो जाते हैं उसको तुम जानो वही ब्रह्म है ऐसे कर अगले पकड़ा ऐसे ही करना पड़ता है में घटा के देख लो घट गया तो ठीक है नहीं घटा तो अगले देखो उसमें भी कोशिश कर लिया वो भी नहीं घटा तो अगले पकड़ो ऐसे करते करते आगे बढ़ा लेकिन सब चीज को लागू कर देते हो गड़ पत्नी है ठीक औरत नहीं है इसको छोड़ो फिर दूसरे को पकड़ो वो भी ठीक नहीं तीसरे पकड़ो जिंदी में हो गया कल्याण उसका फिर कोई सही मिलेगी ही नहीं ट्रैलेंडर में तड़म या प्रेम मनानुकूल हंड्रेड परसेंट कहां से मिलेगा संसार में एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना अब नहीं करेंगे तो bargaining नहीं है वहां तो कुछ चलता है सब चीज ट्रेन में तो नहीं चलता है। हर जगह ट्रेन लगाने से काम चलेगा नहीं इसलिए कहा लगाने भी हर चीज में न्याय तो हजारों है ना हर न्याय हर जगह लगेगा क्या विवेकपूर्वक लगाना पड़ता है कौन सी न्याय को कहा लग प्रकार यहां पर भी है चिंतन किया अपने शरीर में क्या मैं अपना जो शरीर है यही भ्रम है क्या तो सोचा उसने नहीं तो वाई मानी भूत आने जाए तो हाँ ये शरीर से तो पैदा होते ही बच्चे पैदा तो हो ही रहेंगे इन्हें जाता आने जीवन तो हम मेरे द्वारा पाले जा रहे हैं अरे हम ही तो रोटी खिलाते हैं बच्चों को पैदा करेंगे ले मरने की बात तो मेरे में लय तो होते नहीं है वो मर भी गया बच्चे मेरे में तो लय हो नहीं रहे हैं इसका तो शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं जो इस शरीर के द्वारा जी रहे हैं जो वो भ्रम हो सकते शरीर भ्रम नहीं है इस तरह जानी को हेतुओं से उसने घटा लिया और का अन्नमय कोश ब्रह्म नहीं हो सकता फिर देखा इससे भी भीतर सूक्ष्म जो रहता हो तो प्राण को पकड़ा फिर उसका भी भीतर मन को पकड़ा उसका भी भीतर ज्ञान को पकड़ा करते करते कृत्यम कर रूप निश्चित तेषा अभ्रमत्व निश्चित उन सभी में लक्षण की असंभावना को देखते हुए उनमें अभ्रम्हत्व निश्चय करके आनंद मन कोशे आनंद में कोषा पंचम अवयत्वे वहा रूपेण जो ब्रह्म प्रतिष्ठा इति श्रुतां है उस लक्षण घटाया ब्रह, ब्रह्म तो ब्रह्मत्व ज्ञातवान उस तत्व तो में ब्रह्म उसने ग्रहण कर लिया कथम आनंदे तक योजित उस आनंद में वह ब्रह्म के लक्षण को कैसे घटा के समझ लिया इत्याशन तो योजना प्रकार दर्शन उसी को घटाने उसने उसने कैसे घटाया था उसी मंत्र को पर आनंद जीवंती आनंद आनंद से वास्तव में सभी किसी बाहर पैदा होकर आ जाते रोज सोते हो तो कहा जाते हो आनंद में चले गए आनंद से क्या बाहर आते हो तो आनंद से आप ले रहे हैं एक तरह से और यहाँ सकल व्यवहार करते हैं यहाँ आनंद को ढूंढते आनंद मिलता नहीं थक जाते थक जाते फिर आनंद में ही चले जाते हैं इन उसी आनंद के बल पर यह जी भी रहे हैं यदि उस आनंद ने इस बैटरी को चार्ज नहीं किया होता तो दिन में चल नहीं सकता जिसका समय चार्जिंग नहीं हुआ है वो तो पार्टनर सुते रहता है चार्जिंग की जरूरत पड़ती ब्रह्म में जाएगा फिर आएगा सुनेगा सुनेगा वो तो भ्रम में जाना चार होगा वहां फिर बाहर आता है सुनता है इसमें दृष्टांत वहां क्या गया था पक्षी परिपथन की सर्वे जैसे पक्षी क्या करता है साफ घोसले से निकला इधर उधर दौड़ा दौड़ा अन्न पानी से भी इकट्ठा रहा और थक करके वापस कहा आता है अपने घोसले में इस दिन जागृत में आते हैं अन्य इंद्रियों के द्वारा इधर उधर उधर भटकते हैं सब दिशा में थक करके वापस जाते हैं। आनंद से आए उसी के द्वारा चार्जित हम सारे कार्य कर रहे हैं और अंत में वापस आनंद में ही वाक्य पटती आनंदादेव भूतानीय तेन जीवन तेजाम ब्रह्मानंदो न संशयः आनंद आदे भूतानीय दे जीवनं आनंद से सकल भूतों में उत्पत्ति होती है और उसी के द्वारा सब का जीवन चलते रहता है तेजाम लयश्च तत्र और उसी में उसका इंसाब का लय भी होता है अथा ब्रह्मानंदो न संशय इसलिए ब्रह्म ही आनंद रूप है आनंद ही ब्रह्मरूप है इसे संशय नहीं है ग्राम धर्म देव ग्रामधर्मित्त आनंदूताजय उत्पद्योगादी निमित्त आनंदेन जाता है जीवन प्रपन ताणीना लयच तस्का स्वस्वभूते आनंदे आनंद से ही पनंद से ही पाया होते, होते। वाले बात का वास्तविक जो जन्म होदय है वो भी किस कारण हुआ? का से हुआ पुरुष स्त्री का संबंध ही हो स्त्री का संबंध क्यों कर रहे हैं वो क्षुद्र आनंद के लिए तो कर रहे हैं संबंध से आनंद मिलते आनंद में तो करे कौन क्यों जाए ऐसे काम में तो ग्राम्य धर्म निमित्त आनंद ग्राम्य धर्म ने स्त्री पति पत्नी का भोग संभोग करना उसको तो तो ग्राम्य धर्म कहते संस्कृत भाषा में सीधा नहीं बोलेंगे ना सभ्यता भाषा प्रयोग करते हैं यह तो कहते अनपढ़ धर्म जैसा है ग्राम्य धर्म हो इसी को पति पत्नी का संबंध हो करके जब पत्नी में जो है पति वीर को डाल देता है बीज बो देता है तो उसी को कहते ग्राम्य धर्म तन वो तन क्या है में गया है दोनों को कुछ आनंद मिलता है तभी तो करते हैं अब वो तो अपने आनंद लुट लिए पैदा आप हो गए वो पति पत्नी मेरे माता पिता जो आनंद पाने तो पा लिए कुछों के लिए नतीजा गया हुआ आप पैदा भूतानी प्राणी न जायते सारे भूत प्राणी जो है पैदा विषय भोग आदि निमित्त के रहा किस प्रकार से विषय भोग आदि निमित्त आनंद के द्वारा जातानी नहीं जीवन प्राप्त हुते जिंदा होने के बाद क्या करते हैं हम विभिन्न प्रकार विषय भोग के द्वारा विषयों का आनंद लेते हुए हम जीवित रहते हैं तो आनंद से तो जीवित है यहां आनंद ना तो जाए कौन ऋष जाते हैं र्तन में कुछ आनंद मिल रहा है वहां पर तभी तो जाने कुछ उसमें भी एक आनंद करते हर चीज में विषय भोग आनंद जीवन प्राप्त होती है तस्वीर काल के आपका लय हो गा होगा आप जैसे काल में सुस्वरूप में जाकर सो जाते हैं आनंद सुस्वरूप आनंद में ही जाकर गैप्स हो जाते हैं तो आनंदात के न कस्यापि अनुभव अभावात क्योंकि सुषिप्ति में आनंद के अलावा अन्य किसी चीज का अनुभव होता ही नहीं है भले खुद कहते हैं कुछ अनुभव हुआ ही नहीं न किंचित सुख पूर्वक सोया था और कुछ नहीं जानता था मैंने सुख के अलावा और कुछ भी वो नहीं जानता था अतः आनंद ब्रह्म सर्वानुभव सिद्धत्थ ना प्रसंशय करतव्य भाव इसे आनंद ब्रह्म ही है सर्वानुभव सिद्ध है इसे कोई संशय करना ही नहीं बड़ा आश्चर्य सर्वानुभव सिद्ध है लेकिन जानता नहीं सभी अनुभव कर रहे हैं इस भ्रम कोई को जानता भी नहीं अनुभव क्या कर रहा है जिसका अनुभव कर रहे हैं उसको हम स्वयं जान नहीं पा रहे हैं इस चीज को मैं अनुभव कर और जिस चीज की मेरे को अनुभूति हो रही है उस अनुभूति से मुक्त हो सकता हूं यह भी नहीं जानते इसे हिरण्य निधि में था अधिक हिरणि निधि है, आर है रोज रोज में उसके पैसे की चिं करता हुआ उसी पर चल रहा है आगे पीछे आगे मालूम नहीं है ना कि अंदर धन है मालूम हो जाए निकाल हो जाए करोड़पति बन जाएगा गरीब कहा रह जाएगा लेकिन अज्ञान व उस पर घूमता हुआ भी वह गरीब है नित्य में जाता हुआ क्षुद्र आनंद के पीछे घूम रहा है तो कंजूस नहीं है वो वा। कृपणे वापस से इतना ब्रह्मानंद में लय हो रहे हो आनंद के सागर में जाकर के लौटते हो फिर क्षुद्र सुखों के पीछे घूमते रहते हो इसलिए कहते हैं कि वो जो सर्वानु सिद्धता ना प्रसंशय करते हुए संशय करना नहीं चाहिए संशयग्रस्त